हमने कल देखा की आत्मधर्म जो है वो हमारी आत्मा के उद्धार के लिए किया जाता कर्म कर्म है। क्यों हमने अभी तक हाथ में राजा यहाँ पे मैसेज आया है कि उनको कनेक्ट नहीं हो रहा है अब वो तो मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं हो रहा है ट्राई कर देखो और कौन कौन जुड़े हैं। राजा राजा अभी जुड़े हो गया। हो गया। जुड़े, आ, जुड़े हो हो हो गया गया वही तो मेरे मेरे अब ज्वाइन ज्वाइन करने के के बाद बाद अगर तुम लोग वो भी भी जुड़ पाना चाहिए मैं भी आपके होने ही ठीक है चलो तो ट्राई करते रहो रह। रह। रह। मैं क्या कर थे थे। हाँ। हाँ। तो अभी तक दे धर्म का विषय हमने कंप्लीट किया दे धर्म में हमने बात देखी कि हमारे शरीर के लिए हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें दे धर्म कहा जाता है हमारा शरीर का जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र इनमें से किसी भी वर्ण या आश्रम के अंदर हुआ हो तो उस वर्ण और आश्रम के हिसाब से हमें कुछ कर्तव्य प्राप्त होते हैं तो यहाँ तक वो विषय हमने देखा था कल आत्मधर्म का विषय स्टार्ट किया था आत्मधर्म का मतलब है आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न करना आत्मा के लिए हम जो भी कर्तव्यों का पालन करते हैं जिन जिन धर्मों का निर्वाह करते हैं उन्हें आत्मधर्म कहा जाता है वो आत्मधर्म जो है वो मुक्त आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है अब वो मुक्ति के लिए हमें शास्त्र में से तीन मार्ग अवेलेबल होते हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कर्मवार् जो है वो नित्य और नैमित्य कर्मों को करते हुए और हमारे जितने भी कर्म के बंधन है क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था कि कर्म करने से पुण्य और पाप के बंधन होते हैं पुण्य को तो हम अच्छा मानते हैं पाप को बुरा मानते हैं लेकिन अच्छाई बुराई के एक फसेट से ऊपर उठ के अगर हम देखें तो कर्म इसल एक तरीके बंधन है मतलब कि पुण्य भी बांधता है पाप भी बांधता है मतलब अगर तुम्हें ज्यादा पुण्य तुमने अर्जित किया तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पाप किया तो नरक की प्राप्ति होगी स्वर्ग मिला है फिर भी तुम मुक्त तो नहीं हुए हो क्यूँकी स्वर्ग की प्राप्ति करने के बाद जब हमारे पुण्य कर्मों का अकाउंट पूरा हो जाता है तो फिर से हम पृथ्वी रह जाते हैं नया जन्म मिल जाता है तो मुक्ति जो है वो तो न पुण्य कर्म करने से मिलती है ना पाप कर्म करने से मिलती है इन दोनों का डेटा जब नील हो जाता है मतलब ना तो पुण्य बच जाए ना पाप बच जाए तभी जाते और मुक्ति प्राप्त होती है इसलिए नित्य और नैमित्य कर्मों को करना जिससे ना तो पुण्य अर्जित हो ना पाप अर्जित हो उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करना ये कर्म मार्ग है दूसरा ज्ञान मार्ग में हमने देखा था कि सबसे पहले तत्व ज्ञान को प्राप्त करना तत्व ज्ञान के कारण नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक होता है कि क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है और उसके द्वारा वो नित्य और अनित्य के विवेक के कारण वैराग्य का आना कि ये संसारिक किसी भी पदार्थ में में कोई कात्पर्य नहीं है जो कुछ भी है वो आत्मा में रखा है इसलिए आत्मा का हित तो सोचेगा ये ज्ञान मार्ग और वो सोच के वैराग्य प्रबल वैराग्य का आना और उसकी वजह से घर का त्याग तो संस को तो ग्रहण करना ज्ञान वर्ग तीसरा जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है भक्ति मार्ग जो है वो किसी एक देव के वो के प्रति जो मार्ग है उसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। मतलब व्याख्या मैंने कल बताई थी मात्म ज्ञान पूर्वक अस्तु सुव तो स्नेहो भक्ति ही मतलब कि ब्रह्म विष्णु शिव और देवी इन तीनों में से किसी भी एक देव को पसंद करके और उनके प्रति होते जो निश्चल प्रेम है दृढ़ उनके प्रति होती आस्था श्रद्धा जो है उसे कहते है हैं? उसके तीन स्टेप हमने देखे थे सबसे पहला स्टेप महात्म ज्ञान है जो उन, -उन देवताओं के लीला चरित्र महात्मा वगैरह को पढ़ने से हमें मिलता है जैसे कृष्ण संबंधी बात में चाहते हो तो भागवत पढ़ो गीता पढ़ो कृष्ण के चरित्रों को पढ़ो कृष्ण के महात्म संबंधी विषयों को पढ़ो तो कृष्ण का महात्म्य आएगा शिव संबंधी ज्ञान अगर चाहते हो तो शिव पुराण पढ़ो जहाँ से शिव का चरित्र हमें मिले शिव का महात्म्य मिले तो ये करने से हमारे मन में शिव के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है शिव का महात्म्य हमें समझ में आता है देवी के प्रति श्रद्धा है तो वो करना चाहिए तो ये तीन संप्रदाय हमें अवेलेबल होते हैं इन तीनों में से किसी भी एक के प्रति एक निष्ठ उनका महात्म्य अर्जित करना उनमें दृढ़ आसक्ति प्रेम रखना इसे हम भक्ति कहते हैं अब वो भक्ति जो है वो एक प्रेम है स्नेह है उसका कुछ एक्सप्रेशन होता है जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि हमें हमारे माता पिता के प्रति प्रेम होता है तो उसे हम शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं उनके लिए कुछ करके हम वो प्रेम एक्सप्रेस करते हैं उसी तरह मित्रों के प्रति प्रेम हो भाई बहन के प्रति प्रेम हो तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके द्वारा हम उनके प्रति अपने प्रेम को एक्सप्रेस कर पाए तो वो प्रेम का एक्सप्रेशन हर रिलेशन में अपनी अपनी मर्यादा में होता है माता पिता के प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है मित्रों के प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है करस्पॉन्डिंग भाई बहनों के प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है हमारे शिक्षक हो टीचर हो उनसे भी हमें प्रेम होता है तो उनके प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन के रास्ते अलग होते हैं उसी तरह जिस किसी देव के प्रति हमें प्रेम है शिव है विष्णु है या देवी है तो उनके प्रति प्रेम का एक्सप्रेशन अलग तरीके से होता है वो एक्सप्रेशन का मोड क्या है वो शास्त्र हमें समझाता है क्योंकि ये बात हम अपने हिसाब से नहीं समझ सकते तो वो प्रेम के एक्सप्रेशन का जो मोड है वो नवजा भक्ति है आपको जो वीडियो मैंने धर्म की भेजी थी उसमें ट्वेंटी नंबर के स्लाइड में वो नवजा भक्ति बताइए उसे देखना तो वो नवदा व्यक्ति जो है वो किसी देव के प्रति हमारे प्रेम का हमारे स्नेह का एक्सप्रेशन है नौ तरीके से वो किया जाता है उसमें सबसे पहला है श्रवण श्रवण का मतलब होता है उसकी व्याख्या मैं अभी बोल रही हूँ शायद स्पीड की वजह से आप लोग लिख जाता हो तो मैं उसमें लिख के भगवदीय वक्त मुखार भगवत जन्म नाम स्त्रोत्रादी नम अभी लिखने पे ध्यान नहीं देना समझने पे थोड़ा ध्यान देना लिख के तो, अभी लिखने तो मैं तो फिर तो का मतलब होता है भगवदीय वक्त मुखा मतलब तो भगवान के कोई भक्त हो उनके मुख से भगवत जन्म नाम स्त्रोत्रादी नतलब की भगवान के जन्म भगवान के नाम भगवान के स्तोत्र आदि को श्रद्धा आकरण श्रद्धा पूर्वक सुनना तो ये महात्म ज्ञान के प्रति हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम जिसको स्नेह कर रहे हैं उसे जानना वो कौन है वो कैसे हैं? है, वो उनका स्वरूप क्या है उनकी लाइफ क्या है उनकी डिस क्या है ये सब में के अंतर्गत आती सब बातें तो, तो श्रवण भक्ति करने से सबसे फर्स्ट स्टेप है श्रवण मतलब की सुनना तो क्या सुनना तो भगवान के महात्म्य को सुनना भगवान के चरित्र को सुनना भगवान की लीलाओं को सुनना पढ़ना समझना जिसके कारण उनके प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो उनके स्वरूप को हम जान पाए कि हमारा जो आराध्य है वो कौन है वो कैसा है तो ये जो है ये श्रवण है दूसरा जो है वो कीर्तन कीर्तन का यहाँ जैसे मैंने में बताया था कि कीर्तन का मतलब ज्ञान फकावट बंजीरा लेके गाना बजाना सिर्फ इतना कीर्तन का मतलब नहीं होता है कीर्तन का मतलब होता है बोलना तो उसकी व्याख्या है भगवान नाम कर्म दीनाम श्रद्धा कथनम मतलब कि अब जो श्रवण हमने किया है भगवान के नाम संकीर्तन को भगवान के लीला चरित्रों को हमने सुना है वो भगवान के, के नाम भगवान के कर्म मतलब की भगवान के चरित्र उनकी लीलाओं को बोलना किसी को कहना जो सुना है उसे कहना ये कीर्तन है इसमें एक चीज ऐड करनी है वो पठन है कीर्तन का मतलब जैसा कहा कि बोलना तो उसी तरह पढ़ना भी अगर हम बोल नहीं रहे हैं तो पुस्तक लेकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो भी श्रवण भक्ति या कीर्तन भक्ति ही है तीसरा स्टेप है स्मरण स्मरण का मतलब होता है भगवत स्वरूप लीला परिकर आदि नम श्रद्धा चिंतनम मतलब की भगवान का स्वरूप तो भगवान के लीला मतलब भगवान कैसे हैं उनकी लीला उन्होंने जो भी चरित्र किए हैं वो उनके पल कर मतलब की ठाकुर भगवान के आसपास उनके जो भी सेवक अनुचर वगैरह हैं उनके साथ ठाकुर जी का जो रिलेशन है ठाकुर जी का जो बिहेवियर है उन सबका श्रद्धा पूर्वक चिंतन करना मतलब कि हमने जो श्रवण कीर्तन किया है उसका चिंतन करना उसे सोचना तो उसे रिमाइंड करना तो ये स्मरण भक्ति है चौथा है पाद सेवन पाद सेवन का मतलब होता है निरंतर श्रद्धा या परिचर्या परिचर्या का मतलब होता है उनके लिए कुछ करना जैसे हम माता पिता के प्रति हमें प्रेम होता है तो हम उनकी केयर करते हैं उनके लिए कुछ करते हैं तो जैसे उनका खाना पीना देते हैं बीमार हो तो दवाई देते हैं उनका ध्यान रखते हैं उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है उनके कहने से पहले हम उन्हें ला दे देते हैं तो ये सब परिचर्या है उनके लिए कुछ करना अपने प्रेम को करना तो सेवन है, उसका मतलब ये होता है कि जिस हम कर रहे हैं उनकी परिचर्या कर करना उनके लिए कुछ करना उनकी सेवा करना पांचवा जो है वो है अर्चन अर्चन का मतलब होता है महात्म्य बुद्धिया लोक विलक्षण उपचार करण मतलब की अब देव का हम आराधन कर रहे हैं जैसे मैं शिव की आराधना कर रहे हूँ विष्णु की कर रहे रहे हैं, देवी की कर रहे हैं। तो उनकी कुछ ग्रेटनेस हम मान रहे हैं। क्यों हम हमारे मित्र की पूजा नहीं करते क्यों हम हमारे माता पिता की पूजा करते हैं लेकिन उतनी नहीं करते जितनी भगवान की करते हैं क्यों हम हमारे आम भाई बहनों की पूजा नहीं करते तो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं जिनके प्रति कुछ ऐसी श्रद्धा आस्था हमारे मन में है उन्हें हमने हम हमारे लेवल के लोगों के करते कुछ अलग माना है कुछ विशेष माना है कुछ ग्रेट माना है हम उन्हें हमारे लेवल पे प्लेस नहीं करते हमारे लेवल से ऊपर उनकी प्लेसमेंट हम देख रहे हैं कि भगवान सामान्य मनुष्य नहीं है वो हमसे बड़े हैं वो हमसे कुछ ज्यादा है तो ऐसी महात्म बुद्धि से मतलब कि जब हम उस भगवान के चरित्रों को पढ़ते हैं जैसे शिवपुराण हमने पढ़ा कि शिव के चरित्र ऐसे शिव की लीला ऐसी भागवत में हमने पढ़ा कि कृष्ण ऐसे वो प्रश्न ऐसे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है मतलब जो कर हैं इसको मेंटेन करके रख रहे हैं और इसे डिस्ट्रॉय करने वाले मतलब उत्पत्ति स्थिति और नये करने वाले हैं पूरे जगत का जो पालन करते हैं हम सब जिनमें से उत्पन्न हुए तो ऐसी ग्रेटनेस ऐसा महात्म्य जब हम उनका पढ़ते हैं समझते है तो हमारे मन में सामान्य लोगों के करके उनके प्रति कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा होती है फिर हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम जैसे घर में रहते हैं हम जैसा खाना खाते हैं हम जैसी मैस्ट्री जीते हैं उसके करते कुछ विशेष हम उन्हें प्रोवाइड करना चाहते हैं वो दिखावा नहीं है वो नाटक नहीं है उनके प्रति हमारा प्रेम है उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है दिखावा वो तो अलग बात है लेकिन प्रेम और रिस्पेक्ट तो वो अच्छी बात है तो उसी प्रकार जो देव जो है जो आराध्य है उनके प्रति हमारे मन में कुछ विशेष भावना है उनके प्रति कुछ रिस्पेक्ट है ज्यादा स्नेह है ज्यादा प्रेम है दूसरे लोगों के करते तो मार्ग में बुद्धि से लोक विलक्षण उपचार करना लोक विलक्षण उपचार का मतलब तो कि सामान्य लोगों को हम जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उससे भी बढ़ते उन्हें कुछ देना जैसे हमारे घर में हम जैसे रहते हैं वो एक लेवल मेहमान घर में आते हैं तो हम उन्हें जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो दूसरा लेवल और उसके कंपेरिजन में भगवान को हम जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो तीसरा लेवल तो हमारे घर में कोई मेहमान आता है कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन आता है तो हम हम जैसे खाना खाते हैं वैसा खाना हम उन्हें नहीं देते हम जैसे हाथों से खा लेते हैं वैसा हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते हम कुछ अच्छा करते हैं जैसे हम हमारे घर को साफ करते हैं जैसे अभी दिवाली आती है तो लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम हमारे घर को उस तरीके से सजाते हैं तो क्योंकि हम कोई रिस्पेक्टेबल मनुष्य हमारे घर में आ रहा है तो ऐसी से वो करते हैं जैसे हम जैसे हमारा गांव होता है तो सामान्य दिनों में अलग होता है कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आने वाले होते हैं तब हम उसे अलग तरीके से डेकोरेट करते हैं तो वो डेकोरेशन जो है वो उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है वो हमारी खुशी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपके आने पर हम खुश हैं हम प्रसन्न है तो उसी तरह लोक विलक्षण हमने वहां कुछ किया है जैसे हम सामान्य जीवन जीते हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं जैसा हम सामान्य घर में रहते हैं वैसा नहीं उसे कुछ स्पेशली हम उसे डेकोरेट कर रहे हैं तो उसी तरीके से जब भगवान के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उनके प्रति महात्म के कारण उनके प्रति रिस्पेक्ट के कारण लोग विलक्षण कुछ उपचार हम करते हैं सामान्य लोगों के करते हैं कुछ अलग फैसिलिटी रिस्पेक्ट हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो ये अर्चन है अब ये अर्चन व्यक्ति जो है उसकी बाउंड्री शास्त्र है मतलब अब तुम ऐसा नहीं है कि मुझे जैसा मैंने मेरे मेहमान को जैसे भोजन करवा दिया वैसा उन्हें भोजन करवा दिया ऐसा नहीं शास्त्र क्या कहता है शास्त्र तुम्हें क्या बताता है कि कोई देव की अर्चना तुम्हें करनी है कोई देव का पूजन तुम्हें करना है कोई देव के लिए कुछ करना है तो तुम कैसे करोगे उसकी विधि हमें शास्त्र बताता है शास्त्र में जैसा बताया है वैसा करना ये अर्चन करते लोक विलक्षण उपचार जो है वो लोक की विधि से नहीं होगा वेद की विधि से होगा लोक की विधि अलग है वेद की विधि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया तो पुराना एटिक्रेट ये था कि मेहमान आते थे तो उनके पांव धूल जाते थे अब वो नहीं है हम उन्हें ग्रीट करते हैं कि अच्छा आप आइए हम अच्छा लगा आप आए तो ये ग्रीटिंग्स हैं हाथ मिलाते हैं या हम उन्हें देखते हैं या उनके प्रति हमारे को करते हैं, उनके पैर छूते हैं कुछ भी तरह ग्रीटिंग है एक उसके सामने अगर कोई देव है उस उसके प्रति तुम अपनी फीलिंग कैसे एक्सप्रेस करोगे तो साथ बताता है कि तुम उन्हें उनकी आरती उतारो उन्हें तिलक करो उनको फूल माला अर्पण करो कंकु या उन, उनका तिलक करो तो ये जो लोक विलक्षण जो उपचार है ये शास्त्र हमें सिखाता है कि देव के प्रति अर्चन भक्ति कैसे की जाएगी तो ये अर्चन है उसके बाद वंदन वंदन का मतलब होता है विस्कार पूर्वकम श्रद्धा नवनम मतलब कि अब जिसका महात्म्य जिसकी ग्रेटनेस हमने जानी है समझी है हमें, हमने उन्हें पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा महान सबसे शक्तिशाली सामर्थ्यवान माना है उनके प्रति हमारे मन में दीनता है उनके प्रति हम ऐसा समझते हैं कि आप महान हो हम आपके सामने दीन है दीन का मतलब है कि हम आपके सामने बहुत मेमोनल स्टेटस रखते हैं और आपका स्टेटस बहुत ऊँचा है तो ऐसी फीलिंग से दीनता की वजह से उनको नमन करना उन्हें प्रणाम करना तो ये वंदन भक्ति है वो वंदन जो है वो सिर्फ हम आउट ऑफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि ऐसा करना चाहिए जैसे हमारे घर में कोई बड़े आते हैं तो पैर छूना ये ऐसी है। उनके प्रति तुम्हें रिस्पेक्ट हो या ना हो लेकिन वो अगर तुमने पैर छुए हैं मन में किसी दुर्भाव से छुए हैं उनके प्रति आदर भावना से नहीं छुए तो उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन उनके प्रति हमारे मन में आदर है हमारे मन में उनके प्रतिभावना है तो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एक्शन कर रहे हैं उसका कुछ मतलब बनता है तो यही वंदन भक्ति में भी दंडवत प्रणाम करना उन्हें प्रणाम करना नमस्कार करना उनके प्रति रिस्पेक्ट आउट ऑफ तो रिस्पेक्ट हम वो क्रिया कर रहे हैं वो एक्शन कर रहे हैं तो वो वंदन भक्ति वो रिस्पेक्ट उनके प्रति तब आती है जब हम उनके महात्म्य को उनके ग्रेटनेस को जानते हैं जो हमें शास्त्र समझाता है वो सामान्य मनुष्य नहीं है कृष्ण जो है वो कोई मानव नहीं है शिव जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है वो देव है हमारे आराध्य हैं जगत के पिता हैं जगत का पालन करने वाले हैं जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं हम सब को संभालने वाले हैं पूरी सृष्टि के नियामक हैं ऐसी फीलिंग से उन्हें महान ग्रेट आदरणीय समझ के उन्हें प्रणाम करना ये वंदन उसके बाद है दास्य दास्तिक मतलब होता है अनन्या गात्व अन्य गात्व का मतलब ये है कि हम आपके सेवक हैं आप हमारे स्वामी हो और आपके अलावा हमारा और कोई भी नहीं है अनन्यता का मतलब होता है न अन्य ऐसी अनन्य आपके अलावा और कोई नहीं ये जो है वो अनन्यता है मतलब हम केवल आपकी शरण में आए हैं केवल आप ही मेरे स्वामी हो तो ये जो भावना है वो अन्य गामित्व है कि सिर्फ आप मेरे स्वामी हो जैसे पुराने जमाने में गुलाम होते थे तो घर में गुलाम रहते थे उसकी गुलाम प्रथा थी जो नेगेटिव छोड़ दो भी, जो उसका दूसरा ये है कि गुलाम घर में रहता था तो सिर्फ अपनी मालिक -का पालन करता था। जो उसे खरीद के लाया है, सिर्फ वही उसके लिए मालिक है वो जो कहता है वही उसके लिए कर्तव्य है उसके अलावा और कुछ क्या कह रहा है कोई क्या सुन रहा है कोई उसे कुछ भी करने को कहे वो उसके लिए कर्तव्य नहीं होता है मेरे मालिक ने जो कहा वो ही मेरे लिए कर्तव्य है मेरे मालिक ने खा लिया उसके बाद उन्होंने मुझे जो दिया वो मुझे खाना है उनके सोने के बाद उनका सब कुछ करने के बाद सोना ये मेरा कर्तव्य है उनके उठने से पहले उनकी सभी सुविधाओं को अरेंज कर देना ये मेरा कर्तव्य है तो ये गुलाम की फीलिंग होती थी ये सेवा कर्तव्य है ये सेवक का धर्म है रामायण के मर्म जब लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ वर्ण में बजार रहे थे तो उनकी माता सुमित्रा ने उन्हें ये उपदेश दिया गया सेवक धर्म का जी सेवक का जो धर्म है वो सभी धर्मो के करके सभी कर्तव्यों के करके कठिन है तो बस सुमित्र ने अपने पुत्र लक्ष्मण जी से ये कहा था कि तुम रामचंद्र जी के साथ क्या रहे हो तो रामचंद्र जी और सीता जी अरोग ने उसके बाद जो बच्चे उसे खाना उनके सोने के बाद उनकी रक्षा करना उनकी पहरेदारी करना उनके उठने से पहले उन्हें जिन जिन चीजों की जरूरत हो वो उन्हें उनके मांगने से पहले प्रोवाइड कर देना उनके रास्ते के काटे अपनी आंखों से चुनना ये सब उपदेश सुमित्रा ने लक्ष्मण को दिए थे ये जो पूरा उपदेश है वो है अ सेवक तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हारे स्वामी के प्रति जो है वो ग्रामीण और सेवक का एक रिलेशन है जिसमें कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं तुम उनके सेवक हो जैसे महाप्रभु जी सिद्धांत रिश्ते बताते हैं सेवका नाम यथालोके व्यवहारक प्रसिद्ध कथा कार्य समर्थव मतलब की सेवक और स्वामी का जैसा व्यवहार हम लोक में देखते हैं उसी तरीके से तुम्हें कृष्ण के साथ अपने संबंध को मैनेज करना है मतलब कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं तुम उनके सेवक हो तो कृष्ण को समर्पण करके हर पदार्थ का उपयोग तुम करो कोई गुलाम ऐसा नहीं होता है कि अपने मालिक के खाने से पहले खा ले आजकल के पगारदार नौकर की बात नहीं गुलाम प्रथा के सेंस नहीं है सरकार समझना तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कुछ नहीं दिया उससे पहले तुमने कुछ ले लिया ऐसा उस गुलाम नहीं कर सकता है ये उसके लिए मौका भंगे एज ए गुलाम एज ए सेवक तुम्हारा कर्तव्य ये है कि तुम स्वामी के अंतर्गत 100% अपने आप को सरेंडर कर दो वो तुम्हारा स्वामी है तुम उनके सेवक हो वो सरेंडर जो होना है गुलाम के लिए असामर्थ्य की भावना की वजह से कि भाई मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं अकेले जी पाऊँ मेरा स्वामी मुझे जो देगा वैसे मेरा जीवन चलेगा तो ये सरेंडर होना इस फीलिंग से उसी तरह भगवान के प्रति जब हम सरेंडर होते हैं वंदन रक्ति दाते रखती है हमारे स्वामी के प्रति हमारा सरेंडर सरेंडर कि कि हम हम उनके प्रति सरेंडर हो कि आप हमसे हो हम आपके सामने कुछ नहीं है हम हम कोई कैपेबिलिटी नहीं, नहीं है जिसे महाप्रभु ने कृष्णा में बताते हैं कि विवेक धैर्य भक्त्यादि रही सत्य विशेषतः मतलब की मेरे अंदर न विवेक है न कुश्ती है न कोई तरह की कैटिक मैं जानता हूँ मेरे अंदर कुछ भी नहीं है फिर भी आप मेरे सामने हो मैं आपका सेवक हूँ आपको सरेंडर हो चुका हूँ अब मेरे जो कुछ भी है वो आप देखोगे अब ईश्वर के सामने ये सरेंडर हो जाना ये हमारा कर्तव्य वो इसलिए क्योंकि जैसे हम माता पिता हैं हमारे माता पिता नेता किसी का फोन अनम्यूट है अपने फोन को म्यूट रखो प्लीजी मैंने पे क्लास को कर दिया है तो प्रश्नोत्तरी का समय रहेगा तो कर पाऊंगे बाकी व्यक्ति जो है, वो एक का सरेंडरेंस है अपने ईश्वर के प्रति और ईश्वर के प्रति हमारा सरेंडर होना ये हमारा सहज कर्तव्य है क्योंकि तो शास्त्र ये कहता है की यदोवा ईमानी भूतानी जायन से ये न जाता नहीं जीवन की मतलब ये वेद का वचन है कि से मतलब मतलब ये सब भूत मतलब के प्राणी उत्पन्न होते हैं ये न मतलब कि जो हमारा पालन करता है जिसकी कारण हम जी रहे हैं हम जिंदा है यथोवा ईमानी भूतानी जयंती ये न जाता जीवंसी यम विशंति मतलब की जिसकी इच्छा से ये सब कुछ लय हो जाता है मतलब जब ईश्वर ये चाहते हैं भगवान ये चाहते हैं कि अब मुझे सृष्टि को खत्म कर देना है तो वो अपने अंदर इस पूरी सृष्टि को एब्जॉर्ब कर देते हैं तो जिनकी इच्छा से हम उत्पन्न होते हैं जिनकी इच्छा से हम स्थिति है हमारी जिनकी इच्छा से हमारा लय हो जाता है तब सद जिज्ञासव सद ब्रह्म मतलब उसकी जिज्ञासा करो वो ब्रह्म है मतलब जिसकी वजह से ये सब कुछ उत्पन्न होता है स्थित रहता है और लय हो जाता है ये उत्पत्ति स्थिति और नये को करने वाले जो हैं वो ब्रह्म है ईश्वर है भगवान है तो उनकी जिज्ञासा करो वो ब्रह्म है ये ब्रह्म का लक्षण है तो अब जिसकी वजह से हम जी रहे हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है जिनकी वजह से हम नष्ट हो जाएंगे आज हम ये चैलेंज दे भगवान को कि हाँ, आपके बिना भी हमारी स्थिति संभव है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे भगवान अगर ये चाहे कि बरसात नहीं होगी तो हमारा कितना भी डेवलपमेंट हमारी सारी टेक्नोलॉजी हमारा सारा नॉलेज सब कुछ खत्म हो जाएगा अन्ना पानी के बिना तो हमें चलने वाला है नहीं जैसे आज हम ये चाहते हैं हम बहुत ऐसा गर्व करते हैं हम अभिमान रखते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया हमने बहुत टेक्नोलॉजी हम हमें आते गई हमने बहुत नॉलेज एक्वायर कर लिया लेकिन हमारे सभी थियरीज उल्टी पड़ जाती है जो खेती की जितनी भी साधन सामग्री टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टेक्निक सब फेल हो जाती है अगर बारिश ना हो तो बरसात नहीं होगी पानी नहीं होगा तुमने जो कुछ बोया है जितनी मेहनत की है तो फेल हो जाएगी अब उसकी नियमकता जो है, है। प्रलय होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते एक क्षण में तबाही हो जाती है जैसे जापान है हम इतना सारी टेक्नोलॉजी इतना एम्पायर इतना पावर उनके पास है फिर भी भूकंप आ जाता है फ्लड आ जाता है अर्थ क्विक आ जाता है तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी सारी शक्ति जाती है। हम उसे कहते हैं जिसके हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो नहीं है, है। तो जिसने हमें पैदा किया जिन्होंने हमारी स्थिति को मेनटेन करके रखा जिन्होंने जो जिसकी शक्ति से सब कुछ कभी ना कभी खत्म हो जाएगा उनके प्रति सरेंडर होना इसमें कोई महानता नहीं है ये हमारा कर्तव्य है वो हमारी से किया मैं करना ही पड़ेगा उनके सामने नहीं झुकोगे तो कहाँ जाओगे तो ये बात समझनी चाहिए जैसे दुर्योधन के केस में महाभारत में आता है कि जब शांतिपूर्ण बन के दुर्योधन के सभा में आए और भगवान ने ये कहा कि अर्जुन पांडवों के लिए पांच गांव मुझे दे दो तो दुर्योधन ने ये कहा कि मैं नहीं दूंगा तो भगवान ने ये कहा कि तो फिर युद्ध होगा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहाँ चैलेंज करने आए अभी मैं चाहूंगा तो आप मेरे अधिन हो मेरे जो सिपाही है वो आपको बंदी बना लेंगे तो भगवान ने कहा कोशिश करके देख लो सभी बंदियों में आके भगवान को जब मानने की कोशिश की तो विराट कभी तो भगवान ने धारण किया दुर्योधन की सभा में जहाँ सभी पहरेदार जो है वो भगवान की शक्ति के सामने से लोग गए शिशुपाल के प्रसंग में भी यही बात आती है कि जब शिशुपाल ने भगवान को चैलेंज करने की कोशिश की तो एक सुदर्शन चक्र से भगवान ने उसको मार तो भगवान की इतनी अनंत शक्ति है जिसके सामने हमारी पावर हमारी टेक्नोलॉजी हमारा डेवलपमेंट वन परसेंट भी नियम कुछ भी नहीं कर सकते तो ये बात यहाँ समझनी चाहिए कि अनं गावित कम होना उस ईश्वर के प्रति सरेंडर होना उनका सेवक बनके उन्हें अपने स्वामी के रूप में एक्सेप्ट करना ये हमारी जरूरत है हमारी नेसेसिटी है इसमें हमारी कोई महानता नहीं शरणागति दोनों तरह की होती है एक मजबूरी की हो सकती है और एक समझ की हो सकती है मजबूरी की शरणागति दुर्योधन जैसे शरणागरती है कि दुर्योधन ने भगवान को चैलेंज करने की कोशिश की विराट स्वरूप बता कि भगवान ने उसके सभी सामर्थ्य को फेल कर दिया वहां मोई दुर्योधन चार दिन पहले उसकी सभा में भगवान को चैलेंज कर रहा था चार दिन बाद जब युद्ध अनाउंस हो गया तो भगवान के पास ही उनकी नारायणी सेना मांगने के लिए आना पड़ा तो ये कैसा सरेंडरेंस है की पहली बार में तुम्हें ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण को चैलेंज करने के सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है लेकिन वो सबक सीखने के बाद दुर्योधन को यह अफकल आई कि कृष्ण के अलावा हमारी और कोई गति नहीं है युद्ध कृष्ण के खिलाफ कर रहे हैं फिर भी जीतना है तो उनकी ही सामर्थ्य से जीतना पड़ेगा तो नारायणी सेना बाग में आना ही पड़ा तो ये नाकता के शरणागति दी है अर्जुन की शरणागति समझदारी वाली है जिनकी वजह से उत्पत्त स्थिति लय हो रहा है जो ये सब कुछ के नियम आते जैसे गांधारी है सब युद्ध खत्म हो गया तब गांधारी से मिलने के लिए जब भगवान आए तो गांधारी ने भगवान से ये कहा कि अगर आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे ये युद्ध कौरवों की इच्छा से, से नहीं हुआ ये जो धुतराष्ट्र की इच्छा से नहीं हुआ है ये जो पूरा युद्ध हुआ है वो केवल और केवल और आपकी इच्छा से हुआ है आपने चाह इसलिए युद्ध हुआ आप चाहते तो इसे रोक सकते थे उसी तरह पूरी महाभारत खत्म हो जाने के बाद चडोत् तो के पुत्र बरबरी के प्रसंग में आता है कि बर्बरी ने पूरा युद्ध देखा एक हिल कुरुक्षेत्र के पास एक पीले के ऊपर रहते पूरे महाभारत के युद्ध को देखा और जब उसे पूछा गया कि तुमने युद्ध में क्या देखा तो उन्होंने कहा कि ना तो मुझे कौरव दिखे ना मुझे पांडव दिखे पूरे में सिर्फ दोनों पक्ष में मुझे कृष्ण दिखे पूरी जो गेम है पूरा युद्ध है वो उनकी इच्छा से हुआ है तो ये उनकी नियामकता है अनएवेबल उनकी प्रेजेंस उनका स्टेटस है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते उन्हें एक्सेप्ट किए बिना हमारा एक क्षण भी जीवन संभव नहीं तो अन्य गांव में कम जो है समझदारी पूर्वक होना चाहिए मतलब मजबूरी के कारण जैसे दुर्योधन ऐसा नहीं होके कृष्ण के, के महात्मा को अपने आराध्य के को उनकी ग्रेटनेस को समझ के आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके प्रति वो सरेंडरेंस होना चाहिए तो ये प्रशंसनीय है ना खटा के तुम आ गये तो सामने वाला विज्ञान हुआ की जब ऑप्शन था तब तो तुम अपना ईवो दिखाया कि ऑप्शन नहीं मचा तुम आ गये तो वो नहीं होना चाहिए जो है वो महात्म ज्ञान पूर्वक वो पूर्वकामित होना चाहिए तो ये बात यहाँ ली है तो कृष्ण जो भी तुम्हारे आराध्य हैं शिव देवी कृष्ण वो मेरे सामने हैं मैं उनका सेवक हूँ एस अ सेवक उनकी परिचर्या करना उनकी चाक्री करना उनकी उनकी हर फैसिलिटी का ध्यान रखना उनके लिए कुछ करना ये हमारा कर्तव्य है इसमें हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है ऐसी धारणा से अन्य कामिक भक्ति है उसके बाद तथ्य एक लेवल इसमें अपग्रेड इस तरीके से होता है कि जो दास्य भक्ति हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट स्वीकारी है ऑप्शन ही नहीं है वो तुम्हारे स्वामी है तुम उनकी सेवा को लेकिन सिर्फ इतना नहीं होते उनके प्रति कुछ प्रेम भी है मजबूरी नहीं है प्रेम भी है तो यदि वो परिचर्या वो ही परिचर्या अगर सिर्फ रिस्पेक्ट से की जाती है तो वो दाख से बचती है, प्रेम से की जाती है तो वो साक्ष्य बचती है जैसे हम ऑफिस में होते हैं हमारा बॉस ये कहता है तुम ये कर दो हमारे कलीग ये कहते हैं तुम ये कर दो तो तुम वहां नौकरी कर रहे हो जॉब कर रहे हो तो ये करना तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें करना पड़ेगा तो कर रहे हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उनके कहे बिना हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ करना हम आउट ऑफ प्रेम कर रहे हैं उनके प्रति हमारे प्रेम की वजह से कर रहे हैं तो ये भक्ति जो है ऐसी परिचर्या सख्छे बन जाते है वही काम तुमने ऑर्डर से किया वही काम बिना कहे उनके प्रति प्रेम की वजह से किया तो जो आज्ञापूर्वक किया गया है सेवक और स्वामी के रिलेशन से वो दाते भक्ति है और सख् के अंदर अपग्रेडेशन इतना हो जाता है कि जैसे हम हमारे मित्रों के लिए करते हैं कहना नहीं पड़ता है प्रेम से बिना कहे हम उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं उन्हें जो अच्छा लगता है वो हम करना चाहते हैं तो वो उस साइड अपग्रेडेशन सख्त है जिसकी व्याख्या ये कि श्रद्धा भगवती अप्रेरित प्रियकरणम मतलब कि श्रद्धा पूर्वक भगवान के लिए अप्रेरित मतलब एक कह के करना और बिना कहे करना तो कह के करना वो प्रेरित प्रियकरणम है और बिना कहे करना अप्रेरित प्रयाकरण है मतलब तुमने कुछ करने के लिए तुम्हें किसी ने कुछ कहा नहीं है लेकिन तुम उनके प्रति अपने प्रेम की वजह से वो कर रहे हो तो वो सख्त भक्ति है तो भगवान की परिचर्या उनकी सेवा उनकी भक्ति अगर हम सरेंडर के लिए कर रहे हैं हम मजबूरी से कर रहे हैं वो हमारे स्वामी हम उनकी सेवा सिर्फ इतनी भावना से कर रहे हैं तो वो राष्ट्र भक्ति है उसी के अंदर जब प्रेम मिल जाता है उनके प्रति हम रिस्पेक्ट से करते हैं प्रेम से करते हैं बिना कहे कर कुछ करते हैं उनके लिए तो वही जो भक्ति है वो सख्य भक्ति बन जाती है जैसे हमारे मित्र के लिए बिना कहे उन्हें अच्छा लगे ऐसा करते हैं वैसे भगवान के लिए भी उन्हें कुछ अच्छा लगे ऐसी भावना से बिना कहे कुछ करना ये सख्य भक्ति है उसके बाद लास्ट जो है वो आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन का मतलब होता है आत्मन जीवस परिकरम निवेदनम भगवत कि आत्मा सहित हम टोटल हमारी आत्मा, आत्मा का निवेदन आत्मा के सहित परिक्रम मतलब जो हम रंस मंत्र के समय बोलते हैं कि मैं मेरे पुत्र घर परिवार धन संपत्ति ये जन्म आगे का जन्म मेरी इंद्रिय देव प्राण अंत करण आत्मा सहित आपको समर्पण करता हूँ आप मेरे स्वामी हो मैं आपका सेवक हूँ तो ये जो हम भगवान के प्रति निवेदन कर रहे हैं ये आत्म निवेदन है कि आज से मेरा जो कुछ भी है, है। वो आपके लिए है। आप मेरे स्वामी हो मैं आपका सेवक हूँ मेरा जो कुछ भी है वो अब आपके लिए है आपके बाद वो मेरा है आपके पहले कुछ भी मेरा नहीं है तो ये सरेंडर जो है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट जो है वो आत्मनिर् आत्मनिवेदन के अंदर कुछ चोरी नहीं है कुछ बाकी नहीं रहता है 100% परसेंट इन्वॉल्वमेंट है जैसे विवाह संस्कार के अंदर जो ये मंत्र के अंदर ये बात आती है कि पति पत्नी जो है अर्धांगिनी जिसे का है या सहज धर्माचारिणी का है तो अब तुम्हारा कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है तुम दोनों कोलाबोरेशन में जो कुछ भी करोगे वो करोगे तो अब सेल्फ तुम्हारा इंडिपेंडेंट नहीं रहते सेल्फ जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाबरेटेड है जुड़ा हुआ है स्वतंत्र नहीं है तो रामचंद्र जी का जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था तो अब रामचंद्र जी को विवाह के बाद जब अश्वमेध यज्ञ करना है तो स्वतंत्र यज्ञ करने के लिए उन्हें परमिशन नहीं दी गई थी अब पत्नी आपकी है तो आप स्वतंत्र यज्ञ नहीं कर सकते हो उनका होना आपके लिए जरूरी है उनकी इन इनपेरिटेबल प्रेजेंस या ने जरूरी है तो यही आत्मा में है कि आत्मा सहित निवेदन जब हो जाता है तो तू और मैं हम दो वो फीलिंग अलग अलग है ऐसा नहीं रहते हमारा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो जाता है हमारे एक उदाहरण से एनर्जी समझा जाए तो ये नौ जो हमने अभी तक देखे श्रवण एक सेकंड अब ये श्रवण कीर्तन स्मरण जो नौना भक्ति हमने देखी है इनकी डेफिनेशन के बारे में किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ नहीं तो उसका आगे लेती हूँ फिक्स करके बोलोगे तो बोल पाओगे ठीक है तो श्रवण कीर्तन स्मरण से लेके आत्मनिर्वेदन तक की जो भक्ति है उसमें हमने ये बात देखी है मेरी आवाज किसी को सुनाई दे रही है क्या स्टार करके बोलने की कोशिश करो मैंने यहाँ से अनम्यूट तो की है ऑल तो चालू हाँ। तो आत्मनिवेदन तक की जो भक्ति है तक तक हमने कि श्रवण कीर्तन से लेके आत्मनिवेदन की भक्ति में स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडेशन उस नी का या उस दृढ़ता का होता जा रहा है मतलब कि जो श्रवण भक्ति से लेके आत्मनिवेदन तक की जो प्रोसेस है उसके अंदर के साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट प्रोपोर्शन बढ़ता जाता किसी पॉइंट के ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेट करो वो जो कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है धीरे धीरे वो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर साइकोलॉजिकली उसकी इफेक्ट ये होती है कि अब उस पॉइंट के साथ जिसके ऊपर हमने कंसंट्रेट किया है वो कंसंट्रेशन के पॉइंट के अंदर हमारा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होता जाता है इसलिए जब उस हिप्नोटिज्म मतलब वो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस के बाद उस हिप्नोटिज्म की प्रोसेस को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर तब हमारी आखें उस लेवल के पे सेल्फ इन्वॉल्व होती है हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की प्रैक्टिस की वजह से साइकोलॉजिकली सामने वाले व्यक्ति के माइंड में वो मैसेज पास हो जाता है अब हम उसे इंट्यूशन कहें या उसे सेल्फ उसेमेंट के प्रैक्टिस कहें लेकिन ट्राटक या हिप्नोटिजन ये एक तरीके से प्रोक्टिस है आत्मनिवेदन जो है वो भी नवजात व्यक्ति का अपग्रेडेशन सेल्फ इन्वॉल्वमेंट के लेवल तक है मतलब कि उस लेवल पे तुम तुम्हारी आत्मा का निवेदन तुम्हारे आराध्य के प्रति उस लेवल से कर दिया है कि तुम उनके साथ 100% परसेंट इन्वॉल्व हो चुके हो जिसकी प्रत्येक सेवा है अब जो नवदा वक्त हमने देखी है 100% अब परसेंट अब के वर्ग से अगर देखें, तो वहां पर लोग ये कहते हैं कि चेतक का प्रवण सेवा मतलब की चित्त का कृष्ण में प्रवण होना ये सेवा है और वो सेवा की कृष्ण प्रवणता कैसे होगी तो तनुविद्या होगी अब तनोविद्या जाति है वो हमारी अहंता और ममता का कृष्ण के प्रति होता समर्पण है या उनके साथ हमारा इन्वॉल्वमेंट है अहंता और ममता के अंदर हमारी पूरी लाइफ है अगर आप लोग अभी श्याम कक्षा का प्रवचन सुन रहे हैं तो कल रात के क्लास में हमने ये बात बताई थी कि अहंता ममता जो है इन दोनों के कोलाबोरेशन से हमारी पूरी लाइफ साइकिल चलती है तो ये जो ेशन है वो हमारी लाइफ में इस तरीके से वर्क करता है कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं वो हमारी अहंता हमारी ममता से करती है मतलब अहंता है जब मैं ये कहती हूँ कि ये पदार्थ मेरा है ये घर मेरा है ये परिवार मेरा है तो ये मेरी ममता है अहंता और ममता की कोलाब्रेशन से हमारी लाइफ चल रही है इसका मिक्सचर है अब उस कोलाबरेशन की अवस्था में हम हमारी अहंता और ममता को हमारे आराध्य के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं कि जो कुछ भी मैं हूँ वो मैं कौन अब मैं मैत्री भुषा में नहीं लेकिन आपका सेवक आप मेरे सामने ये मेरी अहंता जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है उस फेस पे सेम वे हमारी जो ममता ये सब पदार्थ मेरे है और वो मेरे नहीं है आपकी सेवा के लिए है आपके लिए है तो आपके लिए उनका हो जाना ये ममता का डाइवर्शन है कृष्ण के प्रति अपने आराध्य के प्रति ये अहंता और ममता जो डायवर्ट होती है उसकी वजह से हमारा सेल्फ इन्वॉल्वमेंट अपने आराध्य के साथ हो जाता है कि अब हम मेरा सेल्फ क्या है मेरी अहंता और मेरी ममता इसे हम सेल्फ कहते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट मतलब की मेरी अहंता और मेरी ममता का इन्वॉल्वमेंट ये सेवा है अब वो इन्वॉल्वमेंट तनुवित जाति प्रैक्टिस से होता है मतलब कि जब भी हम उस तनुविजा को करते हैं तनुजा का मतलब होता है अपने शरीर का कृष्ण को समर्पण और विजा का मतलब होता है ममता का कृष्ण के प्रति होता समर्पण तो अहंता का जो समर्पण है वो ऐसे होता है कि जब कृष्ण मेरे सामने मैं आपका सेवक ये हमारी अहंता का समर्पण हुआ मेरे हर पदार्थ का आपकी सेवा के अंदर उपयोग या यू ये मेरी ममता का समर्पण हुआ अहंता और ममता के समर्पण से हमारा जो सेल्फ है वो हमारी अहंता ममता में इन्वॉल्व नहीं रह जाते उसका इन्वॉल्वमेंट हमारी आराध्य के साथ हो जाता है मतलब उसका कोलाबरेशन है यह आत्म आत्मनिवेदन है कि मैं मेरे घर परिवार धन सम्पत्ति इंद्रिय देख आत्मा सहित आपको समर्पित होता हूँ आप मेरे फैमिली में आपका सेवा ये जो पूरी फीलिंग जो है ये आत्मनिवेदन है सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है वो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की प्रैक्टिस है अहंता और आहार का समर्पण प्रवेश का पुष्टि पथ आप लोग पढ़ चुके हो तो उसमें सेवा की डिटेल हमने देखी है तो उसका यहाँ विस्तार में नहीं कर रही हूँ तो इन शॉर्ट अहंता ममता का समर्पण ये सेवा है उस सेवा की वजह से जहाँ हमारी जुड़ी है वहां हमारा जुड़ जाएगा देवी में किया तो देवी में जुड़ जाएगा तो चित्त का इन्वॉल्वमेंट सेल्फ इन्वॉल्वमेंट आफ्टर ऑल गोल है भक्ति का और वो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की वजह से मोक्ष प्राप्त होता है जैसे शरदोत्सव के प्रसंग में शाम शरण समझते हैं कि जो रात है वहाँ दो दो गोपियों के बीच में कृष्ण है तो कृष्ण ने दो दो गोपियों के बीच में एक एक रूप धारण नहीं किया है लेकिन उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट कृष्ण के अंदर इतना है कि एक दूसरे के अंदर वो कृष्ण को देख रहे हैं मतलब मैं दूसरी में कृष्ण को देख रही हूँ वो मेरे अंदर कृष्ण को देख रहा है तो ये एक तरह का हिप्नोटिज्म को सेल्फ इन्वॉल्वमेंट का या त्राटक का ये वही प्रोसेस है तो आत्मनिवेदन एक तरीके का सेल्फ इन्वॉल्वमेंट अपने आराध्य के अंदर है आत्मनिवेदन उसकी फलावस्था एक लाभ अवस्था है जिससे महाप्रभु जीता सब प्रवण हम सेवा चित्र का कृष्ण में प्रवण होना कह रहे तो चित्र के को कृष्ण में प्रवण हम कैसे करेंगे तो अपने अहंकार और ममता को कृष्ण के प्रति समर्पित करके करेंगे तो ये जो पूरी नवदा भक्ति की प्रोसेस है ये एक तरीके का हमारे प्रेम का एक्सप्रेशन भी हो सकता है अगर उसे फल की अवस्था में किया जाए तो और अगर वो प्रेम का एक्सप्रेशन नहीं है तो उस प्रेम को जलाने की एक प्रैक्टिस हो सकती है कि धीरे धीरे महात्मा आया महात्मा के कारण रिस्पेक्ट आया रिस्पेक्ट की वजह से प्रेम आया तो ये एक प्रोसेस हो सकती है वन टू तो, थ्री फोर करके नाइन स्टेप्स की और अगर कोई व्यक्ति के लिए ये प्रोसेस नहीं है तो फल की अवस्था में मतलब जिनको सहज प्रेम है किसी के प्रति तो उस प्रेम का एक्सप्रेशन ये बन सकता है तो नवदा भक्ति का दोनों इंटरप्रिटेशन यहाँ पॉसिबल है एक तो उस प्रेम को जगाने की प्रैक्टिस या दूसरा अगर वो प्रेम जग चुका है तो उसका एक्सप्रेशन तो ये इसका मतलब है और उस प्रेम की अंतिम अवस्था आत्मनिवेदन है जिसमें जैसे गोपियों का कृष्ण के अंदर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है कंसंट्रेशन है तो उस लेवल का कंसंट्रेशन या सेल्फ इन्वॉल्वमेंट अपने आराध्य के अंदर हो जाना यह आत्मनिवेदन है तो महाप्रभु जी बालोज में आज्ञा करते हैं कि जब ऐसा तबीयता का मतलब होता है उनका हो जाना उनके अंदर अपने को 100% इन्वॉल्व कर लेना तो जब हम उनके अंदर अपने 100% हमारे सेल्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं तब वो देव हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें मोक्ष प्रदान करते हैं तो ये आत्मधर्म के प्रोसेस में नवदा भक्ति की साधना है ये भक्ति मार्ग है तो कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये तीन मार्ग हमें हमारी आत्मा के उधार करने के लिए अवेलेबल है तो ये आत्मधर्म का विषय हमने यहाँ तक देखा है कुछ नहीं समझ आया हो तो स्टार्थ करके आप बोल सकते हो आठ मिनट का समय किसी कुछ पूछना हो तो बताओ हेलो राजा हाँ राजा uh, ये भक्ति मार्ग का आपने डेफिनेशन लौधा भक्ति जो बताया है वो यहाँ पे कॉलम में आपने बताया कि शिव के लिए जो उसकी आराध्या करता है उसके लिए मतलब जिस देव की आराध्या करे उसके लिए वो इष्ट होता है तो ये चौदह भक्ति जो है वो सभी के लिए है या सिर्फ पुष्टि भक्ति मार्ग के लिए है अभी आपने बताया कि तनुविदता जो है वो महाप्रभु जी केवणम वो आपने बताया वो महाप्रभु जी के हिसाब से वो पुष्टि का हो गया तो फिर ये नवदा मुक्ति जो है यहाँ पे श्रवण कीर्तन स्मरण ये जो भी बताया है तो वो सभी के लिए वैलिड है या सिर्फ पुष्टि भक्ति के लिए है नहीं तीनों के तीनों संप्रदाय में कॉमन प्रोसेस है वैष्णव हो शैव हो, हो या शास्त्र तीनों में एक ही बात है अच्छा उनके लिए भी ऐसा ही र, मतलब ये है हाँ हाँ प्रभु जी बाल में बताते हैं तदाश्रय तदीयत्व का मतलब होता है प्रेम भक्ति तदीयता का मतलब होता है तो कॉमन हैदाय के अंदर हो सकता है जी राजा ठीक राजा ऐसे डायरेक्ट आत्मनिवेदन में तो कोई नहीं पहुंच सकता है ना ये मतलब ये सब स्टेप्स उसको फॉलो करके बाद में पे आ सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि ये आ, मतलब आट, आ, आत्मनिवेदन पर भी जा सकते हैं नहीं जा सकते आत्मनिवेदन उसकी फलावस्था है लेकिन पुश्ती संप्रदाय में जैसे हम आत्मनिवेदन दीक्षा कहते हैं ब्रह्म संबंध दीक्षा हैं तो वो जब हम रमच दीक्षा देते हैं तब ऐसी भावना हमारे मन में नहीं होती है लेकिन ऐसी भावना को जगाने के लिए हम रेडी हैं, ऐसा कमिटमेंट हम उस स्टेज पे करते हैं कमिटमेंट करने के बाद वो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस के बाद लास्ट में कभी जाके ये आत्मनिवेदन की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है जो दीक्षा है वो सिर्फ कमिटमेंट है फीलिंग बहुत देर से आती है होना जरूरी नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। नह और कुछ पूछना है किसी को ठीक है तो फिर आज का क्लास यहाँ रखते हैं नहीं कुछ समझ में आया हो तो मुझे कल बताना कल के क्लास में हम इसके आगे देखेंगे अब आप लोगों के लिए आज करना ये है कि हमने तीन उद्धार के उपाय देखे हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग उन तीनों की प्रोसेस बालबोध में श्री महाप्रभु ने बताई तो बालबोध ग्रंथ को थोड़ा देख के और उसमें से देख के आना कि कर्म मार्ग क्या है ज्ञान मार्ग क्या है भक्ति मार्ग क्या है ऐसे तो सामान्य प्रोसेस मैंने बताइ है अब जो आप जो ही पूछा था कि तीनों में से कौन सा मार्ग उत्तम है कौन सा मार्ग कनिष्ठ है तो इससे आप लोग थोड़ा सोच के आना कल मुझे बताना थोड़ा थोड़ा जो भी एडिशन होगा वो मैं कल आप आप लोग खुद की कि मुझे लोगों को इसमें क्या समझ में ठीक है अटका यहाँ रखते हैं कल आगे का विषय कल इसे कल कर